मैं हूं रवि राय जिसने अभी अभी हाल ही में एक किताब लिखी है जिसका नाम है टैटू ऑन माई ब्रेस्ट मैंने जो टेलीविजन सीरियल लिखे जिनका नाम था इम्तिहान वो डायरेक्ट भी किया सैलाब वो लिखा भी डायरेक्ट किया थोड़ा है थोड़े की जरूरत है वो लिखा डायरेक्ट किया टीचर स्पर्श ये सारे मैंने लिखे और डायरेक्ट किए उसके बाद कंपनी ने बहुत सारे शोज बनाए करीबन बावन पचपन शोज टेलीविजन पे बनाए लेकिन मेरे जो खुद के लिखे हुए डायरेक्ट किए हुए यही चार पांच और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जिस दिन आप स्ट्रेस के साथ रिश्ता तोड़ दोगे अगर आप ये मान के चलो वो है ही नहीं तो उसकी आपने औकात खत्म कर दी जीरो कर दिया एकदम जिंदगी में लाइट रही है आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर पर सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आज आप सभी को एक खास मेहमान फिल्म दुनिया से हमारे बीच में है और यहाँ पर लोनावाला में जो फिल्म फेस्टिवल हो रहा है उस बीच उनका विशेष अहम रोल है और एज ए राइटर उन्होंने बहुत काम किया है बुक्स लिखे हैं फिल्मों के लिए लिखा है उनको सुनने का रूबरू होने का एक मुझे मौका मिला है और उनके साथ बैठने का एक अच्छा सुनहरा अवसर मुझे मिला है तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ एंड आप सभी को भी उनसे मिलाना चाहूँगा उनका नाम है रवि राय जी जी साहित्यकार हैं बुक राइटर हैं तो आप सभी की तरफ से राइटर रवि राय जी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो माधुमन के इस स्पेशल एपिसोड में शुक्रिया ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ उतना ही जितना आप कह गए सर बहुत ही अच्छा लग रहा है कभी कभी हम लोग सोचते थे कि भाई फिल्म लिखने वाले कैसे होते हैं उनको कैसे कैसे लिखते हैं क्या करते हैं ये मेरे मन में कभी कभी विचार चलता था और बड़ा एक क्योंकि पर्दे के पीछे आप लोग रहते हैं फिल्म में तो दिखते नहीं तो वो मेरा अंदर से रहता था कि डायरेक्टर है प्रोड्यूसर है ये राइटर ये तीनों को तो मैं देख नहीं पाता हूँ और एक्टर को तो चलिए फिल्म में देख लेते हैं या कहीं कोई फंक्शन में आ गए तो देख लेते हैं लेकिन इन लोगों से मिलना नहीं हो रहा है तो ये एक फेस्टिवल फेस्टिवल में शिरकत करने का एक अच्छा अवसर मुझे मिला और इस बहाने आप लोगों से मिलने का अवसर मिल रहा है तो बड़ी दिल की एक अंदर से सुकून महसूस हो रहा है कि मैं साहित्यकार रवि राय जी से बात कर रहा हूँ मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है एंड सर मैं चाहूँगा कि साहित्यिक जगत में आना यानी बचपन से ही आपकी रुचि थी या फिर आपने कैसे इसकी शुरुआत हुई आपके जीवन में देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी उस बात का जवाब दे दूँ कि जो राइटर होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं तो आज आपने देख लिया बिल्कुल आप ही जैसे होते हैं है ना कि न उनकी आँख एक्स्ट्रा होती है न नाक एक्स्ट्रा होते वो भी वो भी आम इंसानों की तरह होते हैं और उतना ही टैलेंट जितना आज आप में है आप इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं और आप एंकर हैं मीडिएटर हैं आप रेडियो जॉकी हैं है ना आ, शायद वो मुझे नहीं आता अगर आप मुझसे कहें कि ये कर पाओगे मैं नहीं कर पाऊंगा तो ऊपर वाले ने ईश्वर ने हर इंसान में एक अपना अपना टैलेंट हर इंसान को दिया है और उस टैलेंट को पहचानना आ, हमारे हाथ में है जो इंसान उस टैलेंट को राइट पहचान लेगा तो कामयाबी उसी के आसपास रहेगी है ना अगर मैं राइटर हूँ मुझे मुझे भी जद्दोजहद करके पता चला कि मैं राइटर हूँ है ना मुझे पहले तो पता ही नहीं था पर अगर मैं आज जिद पे आ जाऊँ कि नहीं नहीं यार मुझे तो कटरीना कैफ के साथ गाना गाना है यार हीरो बनना है तो ना मैं यहाँ का रहूँगा न वहाँ का रहूँगा तो अब रही बात कि कब पता चला कि मैं आ, राइटर आ, ये बहुत ब, लंबी कहानी है जी जी जी। आ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ दिल्ली में एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली माँ और बाप मेरे टीचर आ, हम लोग मैं सबसे बड़ा बेटा था और एक ऐसी वाली स्टेज जिंदगी में आ गई थी जहाँ पे मैं चाह रहा था कि यार मुझे मिडिल क्लास फैमिली में नहीं रहना यार नहीं। मतलब ये नहीं कि माँ बाप से बगावत करनी है मतलब मिडिल क्लास की मेरी हर ख्वाहिश जो थी या बच्चों की हर ख्वाहिश जो थी आ, उस पर अंकुश होते थे अगर जूता लेना होता था तो हमसे कहा जाता था कि दिवाली पे लेके देंगे है ना तो और ये सारे हम सारे उस दौर से गुजरे और मैं 19 साल का था जब मैं बम्बई के लिए रवाना हुआ और सुबह मैंने साढ़े आठ बजे की फ्रंटियर मेल ली नहीं। नहीं। और आ, मेरी माँ ने मुझे सौ रुपए दिए थे और ये कोई मैं वैसी वाली कहानी नहीं सुना रहा हूँ जो हम सुन चुके हैं बहुतों है। से ये ये एक सच्ची कहानी सच्ची है कहानी रियल घटना है और लेके मैं बम्बई पहुँचा था मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा मुझे नहीं पता था मैं अपने मामा के घर पे एक घर था जहाँ पे वो मुझे बहुत प्यार करते थे मैं वहाँ रहा और मैंने आ, स्टील स्क्रैप का काम किया मैंने बिल्डर्स को सलिए सप्लाई की हाँ जी मैंने उन दिनों हॉन्ग बैंकॉक से वो फॉरेन का माल आता था चाइना सिल्क की कमीज़ें आती थी स्ट्रेचलॉन की पेंट आती थी टी डी के और सोनी के कसेट आते थे हाँ तो वो मैं एक ब्रीफ केस में लेके डोर टू डोर जाया करता था उस तरीके से मैं मतलब और मैंने मकसद बना लिया था कि महीने के तीन हज़ार रुपये मैं बात करूँ एटी टू एटी थ्री की कि महीने के तीन हज़ार मुझे कमाने हैं उस सर्वाइवल के लिए और मतलब सौ रुपए दिन का मुझे मिलना चाहिए चाहे वो मैं कुछ भी करूँ तो ज़िंदगी थोड़ी पर बहुत अरसे तक ये चीज़ें चली नहीं और मैं कहीं आगे बढ़ नहीं रहा था और एक हमारे दोस्त के ज़रिए मैं महेश भट्ट को ज्वाइन किया मेरे दोस्त हैं राजू खेर अनुपम खेर के छोटे भाई उन्होंने महेश भट्ट जी ने मुझे कहा कि भाई देखो आप ज्वाइन तो कर लो लेकिन मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा आपको और क्योंकि ऑलरेडी असिस्टेंट हैं और तुम एक सिफारिश लेके आए हो और तुम आ जाओ कन्वेंस दे दिया जाएगा तो कन्वेंस भी पच्चीस रुपये दिन का होता था मैं क्या करता था जो असिस्टेंट सुबह नौ बजे से पहले पहुंच जाता था उसको नाश्ता फ्री होता था तो मैं पहुंच तो नाश्ता भी कर लेता था लंच भी कर लेता था शाम को शाम का नाश्ता भी पेट भर के खा लेता था ये सब कहने के बावजूद उस आदमी के संपर्क में आने के बाद जो मेरी ज़िंदगी में तब्दीलियां आई वो एक ज़मीन आसमान का जिसे कहते हैं हाँ अंतर लाई मैं मेरा ज़िंदगी की तरफ क्या नज़रिया था मैं क्या था और मेरी एक एडुकेशन उस आदमी के अंडर शुरू हुई और मैं मुझे एक फोकस मिला लाइफ का एक मार्गदर्शन मिला एक जिसे कहते हैं रास्ता मकसद वो मिला और आहिस्ता आहिस्ता मैं डायरेक्टर बना जब मैं डायरेक्टर बना तो मैं राइटर से मैंने कहा यार ये लिख के ले आओ वो लिख के लाता था तो मुझे लगता था यार मैंने तो तुमसे ऐसा कहा था क्या लिख के आया हो तुम यार तो जब एक डेढ़ महीना दो महीना हो गया तो मैंने मन में सोचा कि यार एक पन्ने का लिखना है और डेढ़ महीने से मैं अपना माथा खपा रहा हूँ तो क्यों ना मैं ही लिख दूँ जो मुझे।, मुझे तो मैंने एक पन्ना लिख दिया वो और वो लिखने के बाद लोगों को अच्छा लगा आहिस्ता आहिस्ता वो शूट हुआ वो जब स्क्रीन पर आया रफ्ता रफ्ता मैं राइटर बन गया राइटर चलिए बहुत ही सुंदर कहानी है आपकी लगी मुझे और डाउन टू द अर्थ यानी हमारी कॉमन मैन की तरह जैसे शुरुआत में ही रवि राय सर ने बताया कि आप की तरह ही हूँ मैं बिल्कुल कॉमन मैन की तरह मेरे कोई अलग से कुछ चीजें नहीं है जिससे मैं अलग दिखूं लेकिन जिस तरह से हमारी जिंदगी चलती है हम लोग कुछ बनना चाहते हैं बशरत यही है कि आपको जो सपने आप समझो रहते हैं उसे पाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है और राय साहब ने वो मेहनत की और जब उनको उन लिखने के बाद वो स्क्रीन पे देखे उन चीज़ों को तो उन्हें लगा ये चीज़ बस जिससे पाना था वो पा लिया है और फिर उसके बाद मुझे लगता है फिर कभी वो पीछे मुड़ के नहीं देखे होंगे बहुत सारे फिल्मों के लिए उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं तो अभी ब्रेक लेते हैं लेकिन ब्रेक में गाना सुनते हैं तो मैं चाहूँगा कि इतने अच्छे राइटर हमारे बीच में हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है तो उनका ही एक गाना जो है फिल्मों का हम लोग सुनना चाहेंगे तो सर आपका पसंदीदा आपका फिल्म का गाना हमें बताए देखिए मैं गुनगुना नहीं पाऊंगा लेकिन मैं आपको गाना जरूर, जरूर बता देता हूँ ये फिल्म जो थी ये फिल्म है दुल्हन एक रात की और मदन मोहन जी का लिखा हुआ गाना है एक हसी शाम को दिल में राख हो गया रफी साहब हाँ का गाया हुआ गाना है जो मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है तो चलिए बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है मदन मोहन जी का ये गाना हम लोग अभी सुनते हैं फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं द्रीड मधुबन नाइन्टी पॉइंट फॉर एफ एम सुनते रहो मुस्कर आते रहो सी को दिल मेरा खो गया तिक हसी शाम को पहले अपना धुआ करता था अब किसे का हो गया दिखा से शाम को दिल मेरा खो गया दतों से तुसे जिंदगी में कोई आए सोनी सुनी, सुनी जिंदगी में कोई शमा जिल में लाए वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया एक हसी शम खू दिल मेरा ले चला है आज कोई तो सी जिसकी आखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया एक हंसी शाम को दिल मेरा हो गया पहले अपना कूआ करता था अब किसी का हो गया एक शाम को दिल मेरा हो गया से तुसे हार जिंदगी में कोई आए सुनी सुनी जिंदगी में कोई शुमा झुल मिलाए वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया एक हसी शम को दिल में रा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही खुशी हो रहा है मुझे आज हम लोग साहित्यकार रवि राय से बातें कर रहे हैं और उनकी जर्नी को हमने देखा लाइफ जर्नी को एक कॉमन मैन की तरह उनकी ज़िंदगी रही और आज बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं हमारी तरह और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपने आप को जाना पहचाना और साहित्य जगत में अपने आप को साबित किया है तो आइए फिर से मैं आप सभी को रवि राय साहब से जोड़ना चाहूँगा सर बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने हमें सुनाया <laughs> इसके लिए भी थैंक यू आपका और मैं चाहूँगा कि फिल्मी दुनिया में जब हम लोग लिखते हैं या बुक लिखते हैं समझो नॉवल ही लिख रहे हैं या कहानी आप लिख रहे हैं और फिल्म के लिए जब लिखते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है देखिए ये अलग अलग मीडियम है और जो आज का दौर है और जिस दौर में हम हैं वहाँ एक एड फिल्म बनती है वो 20 सेकंड में आपको पूरी कहानी पूरी करनी होती है है ना? वो भी लिखने की एक कला है 20 सेकंड के अंदर एक कहानी फिर उसके आगे जाते हैं हम टेलीविज़न सीरियल होता है एक एपिसोड कभी 22 मिनट का होता है कभी एक घंटे का होता है 40 मिनट का होता है वो हमें उसमें पूरा करना होता है वो भी लिखने की कला होती है सिनेमा होती है वो हमें पता है कि दो घंटे के अंदर हमको ख़त्म करनी होती है तो एक राइटर जो है उसके लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि उसे पता है कि यार 120 मिनट हैं या 110 मिनट हैं उसमें मुझे दी एंड वो दी एंड तक हम पहुँच जाते हैं कई बार पहले पहुंच जाते हैं क्योंकि बड़ा लिमिटेड से हमें पता होता है कि अब ये दी एंड ये रही ये इंटरवल पॉइंट है इसके बीच में हमको आ, खेलना है सारा पर नावल लिखते समय वैसा नहीं है नॉवल लिखते समय आप लिखते चले जाओ लिखते चले जाओ है ना जिस जिस तरीके से मेरा जो नावल है वो 490 सौ पेज का है हालांकि जो मैंने लिखा था जब वो पूरा हुआ था आ, वो करीबन साढ़े सात सौ पेज का था पर हमने दो सौ ढाई सौ पेज क्योंकि उतना लोग पढ़ते नहीं है पर जैसा मैंने बताया कि सिनेमा टेलीविजन और एड फिल्म वो टाइम बाउंड होती है नावल जो है वो टाइम बाउंड नहीं है वो आपके ऊपर है आप कितने पन्नों का लिखना चाहते हो पर अगर आप कोशिश करके उसे उतना इंटरेस्टिंग बनाओ ताकि आदमी बोर ना हो तो वो बेहतर होता है बहुत ही सुंदर बात आपने बताया मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई चीज़ लिखते हो तो किस माध्यम के लिए लिख रहे हो उसमें टाइम बाउंड आ जाता है और उस अनुसार आपको अपना काम पूरा करना होता है और जब आप बुक लिखते हैं नॉवेल लिखते हैं तो ये आपकी अपनी जर्नी होती है आप जितना उसको इंटरेस्टिंग और जितना आप लम्बा ले जाना चाहते हैं ले सकते हैं तो ये बहुत ही सुंदर अनुभव है सर का तो हमें बता पा रहे हैं वो और मैं चाहूँगा कि अब एक और बात सभी के जीवन में मुश्किलें आती हैं तनाव थोड़ा बहुत होता है चाहे फैमिली से हो चाहे बाहर की दुनिया से हो जहाँ हम लोग जुड़े हुए हैं प्रोडक्शन से ऐसे में हम लोग का जो स्ट्रेस है जैसे छोटी छोटी बातों में आजकल स्ट्रेस हो रहा है जैसे मेरी बात मैं किसी को अप्रोच कर रहा हूँ मुझे इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं या फिर मैं इंटरव्यू लेने के बाद फिर उसे रिप्ले जब मैं एडिट करके टाइम बॉन्ड पे दे देता हूँ हमारे प्रोडक्शन में तो उनको बोलता हूँ कि भाई आज ये रिलीज होना चाहिए तो वो अगर उस समय नहीं लगाते हैं तो फिर मुझे बड़ा ये लगता है कि ये चीजें क्या करें आप <laughs> की, की बात हो रही है तो ऐसे में आपके पास भी कुछ डेडलाइंस होती होंगी या आप भी इस समय को कैसे उसको मैनेज करते हो कैसे अपने आप को समझाते हो देखिये मैं आपको एक बहुत ये मनोवृत्ति की एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि जो जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं वो जो हम केजी में होते हैं ना तब से शुरू हो जाता है वो जो एक डेडलाइन होती है होमवर्क कि कल टीचर को पोईम सुनानी है वो क्लास में खड़ा करेगी है ना कि वो आपको सुनानी ही सुनानी है अच्छा कई बार हम बीमार भी होते हैं स्कूल में लेकिन स्कूल जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम के पेपर हैं मार्क्स काउंट होते हैं तो हम स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं तो इंसान बचपन से ढला हुआ होता है इन चीज़ों में मतलब ऐसा तो कोई इंसान ना मैंने देखा है और ना आगे देखूंगा जो सोया हुआ ही हो और जिसे कोई टेंशन ही ना हो है ना और उसकी ज़िंदगी चल रही है सिवाय एक के जो हमारा मुल्क चलाना चाहता है जो। तो पर एनीवे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर इनबाउंड होती हैं कि आप उसको अच्छा दूसरी चीज मैं आपसे बताता हूँ जैसे मेरा मानना ही है आपने सवाल मेरा खुद का मानना यह मैं उसको स्ट्रेस नहीं लेता नहीं। उसको अपना कर्म समझता हूँ अगर मेरी कल किसी के साथ मीटिंग है आप तो चलो हमारी डेडलाइंस होती हैं आपको शो देना है फलाना देना है मैं तो मीटिंग की बात कर रहा हूँ अगर मुझे कल आपसे मीटिंग करनी है और किसी सिलसिले में बात करनी है तो मैं रात को बैठ के डायरी पे पॉइंट लिख लेता हूँ कि यार मैं क्या क्या बात करूंगा अगर मैं आपसे ये बात करूंगा और आपने कहा कि नहीं नहीं नहीं रवि जी ये ऐसा नहीं ये तो हमारे पास ऐसा है तो, तो अगली पॉइंट मेरी क्या होगी हो है ना हाँ। मैं उस मीटिंग को कैसे 90 परसेंट कन्वर्ट कर सकता हूँ सक्सेस में विन विन सिचुएशन में अच्छा वो स्ट्रेस नहीं है वो हमारे जिंदगी में एक जिस तरीके से आ, नाव चलाने वाला होता है उसके हाथ में दो पतवार होती हैं जिसको आप स्ट्रेस कह रहे हो वो हमारी पतवार है वो हाँ, वो वो होनी तो तो जरूरी, जरूरी है है है आगे, आगे गाड़ी चलेगी नहीं है ना तो वो स्ट्रेस है ही नहीं अच्छा कई बार आ, होता है कई बार चीजें हमारे फेवर में होते हैं कई बार चीजें हमारे फेवर में नहीं होती हैं लेकिन आ, मैं उन्हें स्ट्रेस कभी नहीं मानता हूँ और कोई भी जिंदगी किसी भी इंसान की मैं उसे हमेशा कहता हूँ यार अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटिया चुन लो तुम खुद चुनो उन्हें खुद खुद उन्हें पूरी करो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के इंसान अच्छा नहीं लगता समझ रहे हैं आप सर बहुत ही उमदा एग्जाम्पल देके आपने समझाया और मुझे लगता है कि हमारे सभी लिस्नर्स अगर कभी कभी सवाल पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम है ये है वो है तो क्या करें तो मुझे लगता है कि सर की यह बातें मेरे ख्याल से आपको एक बार रिपीट कर लेना चाहिए जिससे आपको स्ट्रेस लेवल तो होगा इन्हें स्ट्रेस को तो सर ने जीरो कर दिया क्योंकि हम लोग एक शब्द लेकर परेशान होते हैं <laughs> ये चीज़ है मुझे मुझे अभी जो है मैं लर्न कर रहा हूँ मैं खुश हो रहा हूँ कि मैं जिस चीज़ को पकड़ के रख रहा हूँ वो ज़रूरी भी है और जैसा आप उसको आपके लिए मोटिवेशन भी हैं तो उससे आप आगे बढ़ते हैं तो इसीलिए आप जब भी आपको स्ट्रेस शब्द आ गया तो उसको थोड़ा सा घुमा के देखिए वो आपका मोटिवेशन है आपको आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी है ये समझ के आप आगे बढ़िए बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू सो मच विशेष मुलाकात के आज के इस एपिसोड में हमने साहित्यकार रवि राय को सुना और मुझे लगता है कि आप सभी को भी अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा अपने जीवन को बेहतर बनाइए इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मुझे और रवि राय को दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो, रहा रहो। ये के दुश्मनों का दुश्मन मक्त धनाधन जाने जनार्दन करी जनार्दन शर रम पंपम पं पं पं पं। का दुश्मन देख धन से धनाधन गां पम पम पम हम पं गांनादन तर रंप मैं प्रकाश चंद्र यादव मैं बिहार से बिलोंग करता हूं बेसिकली मैं एक्टर हूं एक्टर उसके बाद डायरेक्शन में आया आज अच्छा काम कर रहा हूं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो मैं एक एक्टर हूं आप लोग मुझे फिल्मों में देखते हैं मेरा शौक था मैं थिएटर करता था बैंडेड क्वीन से मौका मिला तो पहली फिल्म थी मेरी बैंडेड क्वीन शेखर कपूर इसके डायरेक्टर थे एक सीरीज किया मैंने तहकीत और फिर इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनने वालों को सौरभ शुक्ला का बहुत बहुत नमस्कार सुनते रहो मुस्कराते रहो अजीबा है कहा शुरू कहा खत्म ये मंजिलें है कौन सी ना वो समझ सके न अजीब दासता है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें है कौन सी ना वो समझ सके न हम नमस्कार मैं हूँ पॉलमी सिंगर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार मैं हूँ सोमो मित्रा एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सोशल वर्कर आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए